uh चारों वेदों के विषय में कहा जाता है चारों वेदों की जो शाखाएं हैं वो कितनी हैं? एक हजार एक सौ सत्ताइस एक हजार सत्ताईस ग्यारह ग्यारह सो सत्ताईस। वेद की जो शाखाएं हैं वो ग्यारह सो सत्ताइस बताया जाता है उन ग्यारह सो शाखाओं का आधार चारों वेद हैं और शाखाओं के बाद में क्या आते हैं ब्राह्मण और सभी ब्राह्मणों का आधार क्या है वेद है और ब्राह्मणों के बाद में वैसे वेदों के बाद में शाखाएं शाखाओं के बाद में उपवेद चारों उपवेद जो है उनका आधार वेद है और उसके बाद जो ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों का आधार वेद है और ब्राह्मणों के बाद में अंग छे अंगों का आधार वेद है अंग के बाद उपांग उन छे उपांगों का आधार वेद है उपनिषदों का आधार वेद है तो वैदिक वांग्मय में जितना भी साहित्य है उन सब का आधार चारों वेद हैं। इसलिए स्वामी मह, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, है ना वेद को कहा है यानी समस्त विद्याओं का आधार वेद है अगर किसी दर्शनकार ने कोई सूत्र बनाया है उस सूत्र के पीछे आधार कौन है वेद किसी ब्राह्मण कार ने कोई मंत्र बनाया है तो उसके पीछे आधार कौन है वेद है उपनिषद कार ने यदि कोई श्लोक बनाया है उसके पीछे आधार कौन है वेद है तो सुसारथी अश्वान इव यन मनुष्यान नेनीयते फिर कहा अभी शुभ वाजिना इव दो उपमा है यहाँ पर पहली जो उपमा है वो है सुसारथी अश्वान ईवा यहां तक एक उपमा है क्या कहना चाह रहा है ये इस वाक्य में वेद कहना ये चाहता है कि जिस प्रकार से एक कुशल सारथी गाड़ीवान घोड़ों को अपने गंतव्य स्थान पर ले जाता है एक कुशल सारथी गाड़ीवान अपनी गाड़ी को घोड़ों के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक ले जाता है कुशलतापूर्वक ले जाता है देखिए गाड़ी चलाना बहुत कठिन है कोई भी गाड़ी हो आप लोग यहां चलाते हैं ना वो बैटरी वाली गाड़ी कोई भी गाड़ी हो गाड़ी चलाना चाहे वो दो पहियों वाली हो चाहे वो तीन पहियों वाली हो या चार पहियों वाली हिंदी में बोल रहा हो ना तो चाहे कैसी भी गाड़ी हो अगर गाड़ी कोई चलाता है तो उसको ये लगता है गाड़ी चलाना बहुत सरल है मैं अक्सर पूछा करता हूं लोगों से जरूर पूछता हूं जब किसी की गाड़ी में बैठता हूं मैं और जब वो बिठाते हैं तो फिर आगे बगल में बिठाते हैं तो फिर बगल में बैठकर के आराम से मैं पूछता हूं जब चलाते हैं आ, अच्छा ही चलाता है चलाने वाला तो उनसे पूछ लेता हूं कि गाड़ी चलाना सरल है या कठिन है हर कोई व्यक्ति आज तक मेरे को नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि गाड़ी चलाना कठिन है हर कोई व्यक्ति ये कहता है गाड़ी चलाना बहुत सरल है आपको क्या लगता है बहुत सरल है न गाड़ी चलाना बहुत सरल है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं गाड़ी चलाना बहुत कठिन है और कोई कोई तो यही कहता है स्वामी जी मैं तो आपको बस यूं आपको सिखा दूंगा हाँ ठीक है तो सिखाना तो बहुत सरल है और सीखना भी बहुत सरल है चलाना कठिन है सिखाना भी सरल है सीखना भी सरल है पर उसको निरंतर चलाना कठिन है समझ में ना आए तो अष्टाध्यायी को देख लेना <laughs> समझ में आपको ना आए तो अष्टाध्यायी को देख लेना उसको अष्टाध्याय कष्टाध्यायी कहते हैं उसको कहते हैं कहते हैं कष्टाध्यायी कष्ट देने वाला ठीक है ना या, याद करना बहुत सरल है पर उसको याद बनाए रखना हम जानते हैं जो भुला हुआ होता है ना भुलक्कड़ जो होता है ना उसको पता है कि कितना कठिन होता है उसको बार बार सामने लाना तो सीखना सिखाना बहुत सरल है पर उसको चलाए रखना बहुत कठिन है क्योंकि गाड़ी जो चलाता है वो चालक कुशल सु सुशारथी वही बनेगा जो गाड़ी हाथ में लगा ले यानी गाड़ी को अपना ले और जब से प्रारंभ किया और जब तक मरता नहीं जब तक जीता है तब तक एक बार भी ठोकर ना खाए दुर्घटना ग्रस्त ना हो दुर्घटना ग्रस्त ना हो पूरे जीवन में यह है गाड़ी चलाने का मतलब तो एक बार दुर्घटना घटिए ना जिसको दुर्घटना कहते हो ना दुर्घटना तो दुर्घटना है एक बार होने वाले उ, एक बार होने वाली उस दुर्घटना को ना होने देने के लिए जीवन भर सावधान रहना होगा एक बार होने वाली उस दुर्घटना को ना होने देने के लिए जीवन भर सावधान रहना सरल कठिन है गाड़ी चलाना बोलो बहुत कठिन है तो मंत्र यही कहना चाहता है जो कुशल सारथी है वो अपनी गाड़ी को घोड़ों के माध्यम से आ, आजकल तो ईंधन डाल करके ले जाते हैं तो कुशल जो सारथी है वो अपनी गाड़ी को ईंधन डाल करके यहां पर घोड़े बताए गया है उन घोड़ों के माध्यम से वो सुव्यवस्थित अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है एक उपमा है अब दूसरी उपमा दी है अभिशुभि वाजीना न इव यहां पर भी घोड़े हैं पर अंतर यह है घोड़ों में खराबी है मेरी बात समझ रहे हैं? अंतर यहां है घोड़ों में खराबी है घोड़े जो है ना गलत रास्ते पे जाने लगे जबरदस्ती घोड़े जो होते हैं वो जबरन गलत रास्ते में आंख तो रहा सामने की ओर वो दाएं ओर या कभी बाएं ओर कभी पता नहीं पीछे की ओर घोड़े जो है गलत रास्ते को पकड़ रहे हैं तब वो क्या करता है अभी अभिशुभी का मतलब है रस्सी लगाओ और लगाओ से ऐसा खींच करके क्या कुशलता होती है उसकी जब वो बाएं ओर जाने लगता है तो उसको ऐसा लगाओ खींचता है तो सही रास्ते पे आ जाता है फिर वो ओर जाने लगते हैं घोड़े तो ऐसा लगाओ खींचता है फिर वापस रास्ते पे आ जाता है देखिए जो आजकल जो ईंधन डाल करके गाड़ी चलाते हैं ना उसके बारे में मैं क्या कहता हूं देखिएगा वो जो हाथ पकड़ते हैं ना अब इसको तो स्टेरिंग ही कहेंगे हिंदी में मेरे को नहीं पता है तो स्टेरिंग हाथ में लेते हैं और उसको यूं यूं करते रहते बस ऐसे करते रहना ना ऐसा सदा रख सकते ऐसे रखना पड़ेगा आपको हिलाते रहना पड़ेगा ऐसे ऐसे तो वो जो लगाव है ये है लगाव ये लगाव जब तक ठीक से चलते रहेंगे तब तक घोड़े जो है ना आपको गंतव्य स्थान तक ठीक से ले जाएंगे तो मंत्र यही कहना चाहता है ये जो लगाव है ये इवा, जिस प्रकार लगाव घोड़ों को नियंत्रित करता है ठीक इसी प्रकार हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं कैसे इसी वेद मंत्र को भी ध्यान में रखा होगा उपनिषदकार ने और भी रखा होगा पर मेरे को यही दिख रहा है कि वो कहते हैं आत्मनम् आत्मनम् विद्धि आत्मा नचिनम विधि आत्मा नीरम रू बुद्धि विधि मन प्रग्रहच कहा न कठोपनिषत्कार ने यमाचारी ने आत्मा को क्या मानो रथी रथ में जो बैठा हुआ होता है उसको कहते हैं रथी मालिक रथ का जो मालिक है रथ में जो भी बैठा हुआ है वो है रथी आत्मानम विद्धि आत्मा को तो रथी मानो और शरीरम तुम शरीरम तो रथ है ये जो हमारा शरीर है ये तो रथ है और इस शरीर में आत्मा बैठा हुआ है रथी के रूप में बुद्धिम तु सारथिम विद्धि और ये जो बुद्धि है उसको सारथी बना लो मन प्रग्रह में बचा और मन को रस्सियां बना लो लगाओ मान लो इंद्रिया हयानाहर इंद्रिया हया नाह विषयास्ते सुगोचरण फिर वो कहते हैं, इंद्रियों को क्या मानो हयान हया कहते हैं घोड़े इंद्रियों को तो घोड़े बना लेना अपनी जो दसो इंद्रियां हैं देखिए है। हमने रथों को देखा है उस जमाने के रथों को उस जमाने में जब थे होंगे तब देखे होंगे किस शरीर में कैसे थे पर आज जो हम देखते हैं या में देखते हैं या आजकल सीरियल पिक्चर जो आते हैं सिनेमा जो आते हैं उनमें देखते हैं कोई दो घोड़ों का एक घोड़े का चार घोड़ों का आठ घोड़ों का देखते नहीं देखते और हमारा रथ कैसा है और इस रथ में कितने घोड़े जुड़े हुए हैं दस है तो कहते हैं इंद्रियाणि हयानाहुर इंद्रियों को तो आप घोड़े समझ लेना अब ये घोड़े जाएंगे कहां इंद्रियाणि हयानाहुर तेषां विषयाषु गोचरा ना विषयान ये जो विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये जो विषय हैं उनको गोचर मान लो गोचर का मतलब भूमि मार्ग गोचरान का मतलब है मार्ग है भूमि है गोचर कहते हैं भूमि को मार्ग जिस पर ये घोड़े दौड़ेंगे तेशु उसी क्षेत्र में उसी मार्ग में ये दौड़ते हैं घोड़े आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ताय आहुर यही कहा ना तो कहने का ये अभिप्राय है यहां पर अपने आप को रथी बनाना अपने शरीर को रथ बनाना बुद्धि को सारथी बनाना मन को लगाव बनाना इंद्रियों को घोड़े बनाना अब इस इन विषयों में विचरण करना रूप में रस में दुध में स्पर्श में इसमें विचरण करते जाना यहां है हमारी परीक्षा वास्तविक परीक्षा कि हम कैसे इस गाड़ी को चला रहे हैं। ये जो जीवन रूपी गाड़ी है इसको कैसे चला रहे हैं यहीं पर तो परीक्षा होती है पढ़ तो बहुत लिया है सुन भी बहुत लिया है बताया भी दूसरों को बहुत पर परीक्षा सामने होती है जब परीक्षा की घड़ी आती है सामने जब रूप को देखने लगता है वो जो देखना है ना वेद क्या कहता है पश्चन्न बिना पश्चती श्रृणवन्न बिना श्रृणोती वेद यही कहता है आदमी देखता हो भी नहीं देखता जैसे आप पढ़ते हो ना पढ़ते हो भी नहीं पढ़ते हैं अक्षर दिखते हैं सबको ये मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूं सभी हम सबके साथ में हैं कोई किसी में कोई किसी में कोई किसी में कोई किसी में पर है सभी इसी में हा ठीक है ना सब इसी में इसीलिए तो हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं कोई कम कोई ज्यादा मात्रा में कम ज्यादा हो सकती है मात्रा तो कम या ज्यादा हो सकती है और अक्सर मैं एक बात कहा करता हूं एक ही पंक्ति में खड़े हम सब लोग कोई आगे आगे खड़ा है कोई बीच में कोई पीछे है थोड़ा देर से आने वाले पीछे खड़े रहते हैं और जो बहुत जागरूक होते हैं वो आगे खड़े होते हैं जो जो बीच का होता है हमेशा बीच में रहता है कभी जल्दी जाने की चेष्टा करता है कभी हां सोचते हैं अभी थोड़ा और समय ऐसे सोचते सोचते वो बीच में आ जाके जाता बिचारा तो कोई आगे खड़ा है कोई पीछे खड़ा है कोई बीच में खड़ा है, है तो एक ही पंक्ति हमारी तो इसलिए कोई फूल मैंने बहुत पढ़ लिया है मैं वो किया हूं मैंने ये किया मेरा इतना अनुभव है इतने सालों का कोई सोचा मैं नब्बे साल का अनुभव रखती हूँ रखता हूं एक ही पंक्ति में हो आप कोई भी एक ही पंक्ति में एक ही लाइन में खड़े हम लोग कोई आगे कोई पीछे सब इसी में हैं। तो कोई किसी में गिर जाता है तो कोई किसी में गिर जाता है परीक्षा तो यहीं पर है कि हम इस रथ को कैसे रखते हैं? आदमी रथ में तो जाता है गाड़ी में तो जाता है क्या लगता है चाबी लेना है और गाड़ी में ड्र करके चले जाना है लेकिन उसको साग सामाल कौन करेगा उसका सा, उसकी सफाई करना है उसको देखना उसमें ऑयल डालना उसमें डीजल पेट्रोल डालना है उसको ढंग से ठीक से रखना उस गाड़ी को हर किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है उसको ठीक से रखना रथ को ठीक से रखना और रथी को भी एहसास करना मैं रथी हूं हाँ ये मेरा रथ है ये मेरा रथ है ये एहसास होना चाहिए उसको ये रथ मेरा है जिसमें मैं बैठा हुआ हूं बुद्धि को भी संभालना पड़ता है उसको सूचनाएं देनी पड़ती है उसको बताना पड़ता है उसको प्रेरित करना पड़ता है किसको सारथी को बुद्धि को और लगाओं पर भी ध्यान देना होता है इंद्रियों पर भी ध्यान देना होता है सब पर ध्यान रखना होता है इसलिए कहा जा रहा है सुसारथी अश्वान इव यत् मनुष्यान नेनीयते जिनाव अब आगे बढ़ते हैं हरित प्रतिष्ठम यत जविष्ठम तत तन शिव शिवसंकल्पम अस्तु कहा जा रहा है हरित प्रतिष्ठम मन के लिए कहा मन का विशेषण है हरित प्रतिष्ठम हरित का मतलब होता है हृदय प्रतिष्ठम का मतलब रहता है मन कहा रहता है तो कहा हरित प्रतिष्ठम हृदय में रहता है झगड़ा ये है कि हृदय कौन सा हृदय है यही झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं है यहां पर तो हृदय का मतलब हृदय जी प्रत्यक्ष का अपलाप कोई नहीं कर सकता देखिएगा और मेरे दिल से पूछो बोलता नहीं हर आदमी का आदमी बाएं और जाता है दाएं और तो किसी का नहीं जाता नहीं जी वो तो दाएं हाथ का आदमी है दाएं हाथ से काम करते इसलिए ऐसे करता है बाएं हाथ वाला भी ऐसे करता है ऐसे नहीं कि बाएं हाथ का काम करने वाला ऐसे करता हो दाएं दाएर ऐसा नहीं चाहे वो बाएं हाथ वाला हो चाहे दाएं हाथ वाला हो काम किसी भी हाथ से करता हो उसका हाथ जाता ही यहीं पर बाएं और हृदय की ओर इसको हृदय मानता है तो समस्या क्या है दिक्कत तो है ही नहीं आपका मन की भई यहां हृदय में कहा बैठा रहता है अगर किसी का हृदय निकाल के रख दिया हो और कृत्रिम हृदय बना लिया हो तो कृत्रिम हृदय में रहेगा उसको क्या दिक्कत है रहने में उसको कोई समस्या है क्या उसको कोई पैसे थोड़ा देने पड़ते हैं कि यहाँ रहूं ना रहू यहाँ रहूंगा तो ज्यादा पैसा देना होगा कहीं भी रह सकता है ना वो तो बहुत सूक्ष्म है मन तो आणुस्वरूप है कुछ लोग मस्तिष्क में मानते हैं हृदय को कोई बात नहीं वहां मान लो कुछ लोग हृदय यहां पर मानते हैं नाभी से ऊपर तो यहाँ थोड़ा सा गर्द है यहां पर यहां पर मानते यहां मान लो हमें क्या आपत्ति है कोई आंखों में मानता है तो आंखों में मान लो क्योंकि जब आदमी देखता है तो कहां देखता है आंखों में देखता है तो ठीक है ये आंखों में मान लो आत्मा जहां रहेगा जहां रहेगी वहीं पर तो मन रहेगा आत्मा जहां पर भी रहेगा शरीर में वहीं पर मन रहेगा ऐसा कोई नियम नहीं है कि मन एक ही जगह पर रहता है वो भी बदलता है जब आत्मा अपना स्थान बदलता है शरीर में तो आत्मा के साथ में ही रहते हैं सब के सब ये जो अंतकरण है ये आत्मा जहां भी जाएगा वहीं पर जाएगा ये अंतकरण वहीं पर रहेगा क्योंकि आत्मा खुद स्वयं कुछ नहीं करता लॉर्ड साहब है ये हाँ आत्मा जो है ना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता कमाल का आत्मा ये कुछ भी नहीं करता जैसे आजकल जिसके घर में बहुत सारे काम करने वाले होते है ना वो डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है ठीक है ना वहीं पर बैठा है उसके सामने ही जग है पानी है गिलास सब कुछ है वो नौकर जो भी काम करने वाला बहुत दूर दूसरे कमरे में कहीं और बुलाता है उसको बहुत दूर बैठा है उसका हाथ ऐसे बिल्कुल इतना भी नहीं करना पड़ेगा ऐसा ही है वही से लेकर के जग और पानी लेकर पी सकता है उसको आवाज लगाता है कई बार सुन नहीं पाता है बुलाता है दो चार बार दो चार बाद में आएगा आने में उसको कभी पांच मिनट भी लगते हैं कभी दो मिनट भी लगते हैं, कभी दस मिनट भी लगते हैं और जब वो आएगा ग्लास में पानी डालेगा उठाएगा उसके पास लगाएगा तब तो वो पीगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको भाई नौकर रखा किस लिए अगर नौकर रखा है और फिर अपने आप काम करूं फिर नौकर रखने का मतलब क्या हुआ कुछ समझ में आ रहा है आपको हम लोग देखते हैं ये क्या मतलब है खुद तो ले सकता है पहले ऐसे सोचते थे अब नहीं सोचते अब ये ही सोचते हैं सही कर रहा वो ठीक है जी भाई नौकर रखा है यही काम करना अगर वो ये नहीं करेगा फिर क्या करेगा नहीं जी वो दूसरे काम लगाओ वो भी करेगा ये भी करेगा सब काम करने के लिए रखा है <laughs> ठीक है ना जी भाई सब काम को करने के लिए रखा है उसको ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में इतने यंत्र हैं वो सारे के सारे यंत्र परमात्मा ने केवल इसीलिए रखा है इसलिए दिया है इसलिए हमें सोम परमात्मा ने यही सब काम करेंगे आपके लिए आत्मा के लिए इसलिए आत्मा कुछ नहीं करता तो जब आत्मा को कुछ करना है तो वो एक जगह बैठ करके नहीं करता हाँ आत्मा क्या है स्वतंत्र है एक देश है जहां चाहे वहां जा सकता है शरीर के अंदर बाहर नहीं शरीर के अंदर आत्मा कहीं पर भी जा सकता है तो कहीं पर भी जा सकता है इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं आत्मास्थान बदलता रहता है लिखते नहीं लिखते जब आत्मस्थान बदलता रहता है शरीर में तो एक जगह पर तो नहीं रहेगा यह तो निश्चित है तो तो कहीं भी रह सकता मस्तिष्क में कोई कहता है तो वहां रहेगा कभी वहां रहेगा कभी यहां रहेगा और जहां जहां आप सोचते हो वहां वहां रहेगा उसमें दिक्कत क्या है और योग में ये तो कहा ही है ना धारणा के विषय में धारणा का जब विषय आया था तो वो धारणा के विषय में ये कहा कि आप अपने शरीर में कितने स्थान है वहां वहां पर धारणा बना लो तो धारणा का मतलब समझ रहे हैं ना तो वन, मन को वहां पर लगाना होगा वहां पर एकाग्र करना होगा जहां मन को एकाग्र करते हो वहीं पर ध्यान करना होगा और जहां ध्यान करते हो वहीं पर समाधि लगानी होगी और वहां जब समाधि लगेगी जहां जिस स्थान पर वहां आत्मा को होना अनिवार्य समाधि किसकी लगेगी आत्मा की फिर वहां आत्मा को होना होगा इसलिए आत्मा शरीर में स्थान बदलता है तो मेरे को व्यक्तिगत रूप से कोई समस्या नहीं है अगर कोई मस्तिष्क में हृदय को मानता है मैं स्वीकार करूंगा कोई इस हृदय को मानता है यहां आत्मा रहता मैं इसको भी स्वीकार करूंगा कोई यहां मानता है तो मैं इसको भी स्वीकार करूंगा जहां भी माने मैं स्वीकार करूंगा शरीर से बाहर तो नहीं स्वीकार करूंगा ठीक है जी तो यह है हरित मन कहां रहता है हृदय में रहता है फिर एक और बात कहिए, बहुत विशेष बात कही यत अजीरम यत जो मन कैसा है अजीरम अजीरम के दो अर्थ किए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक जगह पर वैसे तो बहुत सारे अर्थ होते हैं पर एक ही स्थान पे दो अर्थ किए हैं अजीरम का एक अर्थ किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्यों कहते हैं विषय प्रक्षेपकम्, विषय क्षेत्र विषयों में लग जाए विषयों को प्रेरित करता है विषय प्रक्षेपकम्, यानी इंद्रियों को विषयों में प्रेरित करता विषयों में लगाता है प्रक्षेपक तो फेंकता ऐसा भी कह सकते यानी इंद्रियों को भेजता है विषयों में तो अजीरम करते हैं वो मन जो इंद्रियों को अपने अपने विषयों की ओर प्रेरित करता है यानी अजीरम का एक अर्थ किया है प्रेरक मन जो है वो प्रेरक है इंद्रियों को प्रेरित करता रहता है एक अर्थ किया है और दूसरा अर्थ यह है अजीरम वो बूढ़ा नहीं होता है आसानी से बूढ़ा नहीं होता है हम तो आसानी से हो जाते हैं आजकल तो 40 साल में बूढ़ा लगता है व्यक्ति ठीक है ना 50 साल में तो और ज्यादा बूढ़ा लगता है 60 साल आते ही ऐसा लगता है पता नहीं कितना बूढ़ा आदमी होगा हम तो बहुत जल्दी बूढ़े होते हैं लेकिन मन इतना ही बूढ़ा नहीं होता इसलिए अजीरम बूढ़ा नहीं होता उसको बूढ़े होने के लिए मैंने बोला था ना कम से कम चार अरब साल चाहिए चार अरब साल हो गए हो जाएगा तब वो लगेगा बूढ़ा हो गया जब 32 करोड़ बचा रहेगा ना तब वो बूढ़ा लगेगा तब बूढ़ा दिखाई देगा तो चार अरब 32 करोड़ वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तब मन मरेगा समझ रहे ना चार अरब 32 करोड़ जब पूरे हो जाते तब मन मरता है उससे पहले अभी तो दो अरब वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। अब तो एकदम जवान है मन इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करना इसलिए अजीरा में आसानी से बूढ़ा नहीं होता है फिर कहा जेविष्ठम बहुत अच्छा विशेषण दिया है जेविष्ठम और जेविष्ठम का अर्थ होता है वेगवान अत्यंत वेगवान प्रत्यय है ना अत्यंत वेगवान जेविष्ठम का अर्थ है बहुत वेग वाला क्या वेग है मन का मन का जो वेग है इससे अधिक वेग और किसी का हो नहीं सकता वैसे बाहर जाकर के भागता ऐसा नहीं कहा जा रहा है उसकी जो गति है विषय तक आत्मा को पहुंचा देता है वो विषय चाहे वो अमेरिका में हो पाताल में हो चाहे वो यूरोप में हो चाहे कहीं पर भी वो विषय धरती के किसी भी कोने में हो इस पृथ्वी में हो दूसरी पृथ्वी में हो हमारे सौरमंडल में हो या किसी और सौरमंडल में हो हमारी अपनी आकाशगंगा में हो या दूसरी किसी और आकाशगंगा में हो पूरी सृष्टि में कहीं पर भी किसी भी वस्तु के बारे में विचार कर सकता है और तुरंत तत्काल वहां तक के बारे में विचार कर क्या वेग है मन का मन के सामने और किसी का वेग इतना नहीं है प्रकाश के बारे में सुनते हैं ना उसका भी इतना नहीं होगा जितना मन का वेग है मतलब उस विषय के बारे में विचार करना तत्काल उस विषय के बारे में सोच सकता है सूर्य की रश्मि यहां तक पहुंचने में मिनटों लगते हैं और इसको तो मिनटों के क्षण क्षण से भी सूक्ष्म क्या वेग है जयविष्टम कहा है ऐसा जो मेरा मन है जो अत्यंत वेगवान है जो आसानी से बूढ़ा नहीं होता है जो हृदय में रहता है जो लगाव के रूप में बना है मेरे जीवन में ऐसे मेरे मन को क्या करना चाहता हूं तत् ऐसे मेरे मन को तत् में मेरा मन हन कैसा बने शिव संकल्पम शिव संकल्प वाला कल्याण नियमेशु इष्टम यस्या ये मनः जो कल्याणकारी नियमों में इच्छा रखने वाला ऐसा स्वामी जी लिखते कल्याणकारक जो नियम है जो आत्मा को कल्याण करने वाले जितने भी नियम है दुनिया भर के नियम है उन नियमों में इच्छा रखने वाला मेरा मन बने इसलिए वो लिखते हैं कल्याणष्टम कल्याणेष्टम कहा है यानी कल्याणकारी जितने भी नियम है उन नियमों में इच्छा रखने वाला मेरा मन बने ये है शिव संकल्प ऐसा मेरा मन बने जिससे मैं अपने प्रयोजन को पूरा कर सकूं जब रात्रि काल में सोता है व्यक्ति सोने से पहले जब इन मंत्रों को बोलता है और इन मंत्रों में जो भाव दिए हैं जो अर्थ बताए गए हैं जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं उन सब विषयों को सूक्ष्मता से क्योंकि मंत्र जब बोलते हैं तो दो मिनट में चार मिनट में आपके मंत्र पूरे हो जाते हैं पर मंत्रों के जब शब्द बोलते समय में मन के अंदर उस शब्द का अर्थ मन में आ जाए, भले थोड़ा थोड़ा आ जाए उसका शब्दार्थ शब्दार्थ मन में आ जाए और उस अर्थ को विचार करते हुए अपने मन को शिव संकल्प वाला बनाते हुए उन्हीं विचारों में खोते जाए उन्हीं विचारों में रहे उन्हीं विचारों की कल्पना करते जाए करते जाओ पता ना चले कब सो गया फिर सुबह चार बजे उठें तो सारी बातें याद रहे हमको कि शिव संकल्प में क्या क्या कहा था मैंने रात को और याद है फिर पुरुषार्थ फिर उन संकल्पों को पूरा करने के लिए वर्तमान में फिर पुरुषार्थ करते जाएं तब जाकर के कुछ हम आगे बढ़ सकते हैं कुछ बढ़ सकते हैं हम लोग क्योंकि बहुत है ना एकदम वहां तक तो पहुंचनेंगे बहुत मुश्किल है तो कुछ रास्ता नहीं कर सकेंगे ऐसा करने पर इसी के लिए ये शिव संकल्प वाले छह मंत्र हैं ओंकार Oh